संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी का मृत पुत्रों के लिए शोक तथा द्रौपदी की प्रेरणा से भीमसेन का अस्वस्थामा को मारने के लिए जाना वैश्व जी कहते हैं वह रात बीतने पर धृष्ट दुम्न के साथी ने राजा युधिष्ठिर को शिविर में सोए हुए वीरों के संहार की सूचना दी उसने कहा महाराज राजा द्रौपदी के पुत्रों के सहित सब द्रौपदी पुत्र शिविर में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे वे सभी मार डाले गए आज रात्रि में क्रूर कृतवर्मा कृपाचार्य और पापी अश्वस्थामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर डाला है इन्होंने प्रास शक्ति और फर्शों से हजारों योद्धा तथा हाथी घोड़ों को काट कर आपकी सेना का संहार कर डाला है कृतवर्मा कुछ व्यग्र था इसलिए सारी सेना में से एक मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूं सारथी की यह अमंगलवाणी सुनकर कुंती नंदन युतिषिर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय सार्विकी भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव ने उन्हें संभाला चेत होने पर वे विलाप करते हुए कहने लगे। आय हाँ, हम तो शत्रुओं को जीत चुके थे किंतु आज उन्होंने हमें जीत लिया हमने भाई समवयस्क पिता पुत्र मित्र बंधु मंत्री और पौत्रों की हत्या करके तो जय प्राप्त की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 परतु मुझे तो द्रौपदी की चिंता है क्योंकि जिस समय वह अपने भाइयों पुत्रों और बूढ़े पिता पांचाल राज द्रुपद की मृत्युओं का समाचार सुनेगी उस समय उनके शोक जनित दुख को कैसे सह सकेगी उसके हृदय में तो आग सी लग जाएगी इस प्रकार अत्यंत दीनता से विलाप करते करते वे नकुल से कहने लगे भैया तुम जाओ और मंदभागिनी द्रौपदी को उसके मातृपृक्ष की स्त्रियों से यहाँ लिवा धर्मराज की आज्ञा पाकर डेरे की ओर गया जहां पांचाल राज की महिलाएं और रानी द्रोपदी थी नकुल को भेजकर महाराज के सहित रोते-रोते उस स्थान पर गए अपने पुत्र मारे गए थे उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्होंने अपने खून में लथपथ सुहिद और सखाओ को पृथ्वी पर पड़े देखा उनके अंग प्रत्यंग कटे हुए थे और बहुतों के सिर भी काट लिए गए थे उन्हें देखकर महाराज बहुत ही खिन्न हुए और फूट फूट कर रोने लगे अपने पुत्र पौत्र और मित्रों को संग्राम में मरे देखकर वे अत्यंत अत्यंतुर हो उनकी गए उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई शरीर कांपने लगा और बार बार मुरछा आने लगी तब उनके सुहृदगन अत्यंत उदास होकर उन्हें धीरज बंथाने लगे इसी समय शोका द्रौपदी को रथ में लेकर वहा नकुल पहुंचा वह उपलब्ध नामक स्थान में गई हुई थी जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का तो व्याकुलीका पड़ गया और वह राजा युधि के पास पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ी द्रौपदी को गिरते देख महापराक्रमी भीमसेन ने लपक कर अपनी दोनों भूजाओं में पकड़ लिया और उसे ढाणस बंधाया वह रो रो कर राजा युधिष्ठि से कहने लगी राजन अपने वीर पुत्रों को छात्र धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उपलब्ध नगर में मेरे साथ रहकर कर याद भी नहीं करेंगे परंतु पापी अश्वस्थामा ने उन्हें सोते हुए ही डाला यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आग की तरह जला रहा है यदि आप आज ही साथियों के सहित उस पापी के जीवन का अंत नहीं कर देंगे और वह अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा तो याद रखिए मैं यहीं आजीवन अनुसंधत आरंभ कर दूंगी ऐसा कहकर यशस्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समीप ही बैठ गई तब धर्मराज ने अपनी प्रिया को पास ही बैठा देखकर कहा धर्मज्ञे तुम्हारे पुत्र और भाई धर्म पूर्वक युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए हैं तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए अस्वस्थामा तो यहां से बहुत दूर दुर्गम वन में चला गया है उसे मार भी डाला जाए तो तुम्हें जवाब कैसे मालूम होगी द्रौपदी ने कहा राजन मैंने सुना है कि अश्वस्थामा के सिर में जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मड़ी है सो संग्राम में उस पापी का वध करके उस मड़ी को ले आना चाहिए मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूंगी से ऐसा ने भीमसेन भीमसेन के पास आकर कहा, आप आप छात्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करो। इंद्र जैसे को मारा था, उसी प्रकार आप उस पापी का वध करें। यहां आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं है वाराणावत नगर में जब पांडवों पर बड़ा संकट आ पड़ा था तब आप ही ने इन्हें संहार सहारा दिया था अडिबास से पाला पड़ने पर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे विराट नगर में जब कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था तब भी आप ही ने उसे दुख से मेरा उद्धार किया था आपने जिस प्रकार ये बड़े बड़े काम किए हैं इसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को मारकर भी प्रसन्न होइए। का यह तरह तरह का विलाप और भीषण दुख देख कर भीम न सके वे अस्वस्थामा को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए तथा तो नकुल को अपना सारथी बनाया उन्होंने बाढ़ चढ़ाकर धनुष की टंकार की और फिग रही घोड़ों को हाँकता हुआ छावनी से निकलकर उन्होंने अस्वस्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका पीछा किया